दैनंदिन जीवन में योग अहिंसा परमो धर्म अहिंसा के गुण का चिंतन करना चाहिए अहिंसा में ही सुख और शांति है तथा समाज की व्यवस्था का आधार भी अहिंसा है। इस विचार को दृढ़ करना चाहिए हिंसा अपरिहार्य होते हुए भी जीवन का आधार या दिशा निर्देशक नहीं हो सकती अहिंसा सभी नैतिकता सभी धर्मों का मूल है तथा तो वही धर्म का शाश्वत शुद्धतम रूप है वस्तुतः कोई गुण विशेष नहीं वह तो अनेक गुणों की समष्टि है शांति प्रेम करुणा दया कल्याण बंगल, अभय रक्षा क्षमा प्रसाद आदि सभी गुण अहिंसा के ही पर्याय एवं अंग प्रत्यंग है प्रेम आत्मीयता त्याग समता करुणा अहिंसा के आधार हैं सभी प्राणियों के प्रति समभाव से व्यवहार करना यही अहिंसा है सभी मानवों प्राणियों को शांतिपूर्ण जीने का अधिकार है अतः जहाँ भी जीवन है उसका आदर करना अहिंसा का ही रूप है यही नहीं व्यवहारिक स्तर पर सहयोग एवं सहायता के बिना जीवन ही संभव नहीं है अतः सह अस्तित्व के लिए भी अहिंसा अपरिहार्य है भले ही हिंसा का पूर्ण रूपेण परित्याग संभव न हो तो भी यह तो निश्चित है कि जितनी कम हिंसा हो उतना ही जीवन श्रेष्ठतर होगा लेस किलिंग इज बेटर लिविंग साधना में प्रवृत्त हुआ त्यागी साधक समस्त प्राणियों को संकल्प द्वारा अभय प्रदान करता है अगर किसी संयोग अथवा कारणवश उसे हिंसा में प्रवृत्त होना पड़े ऐसा कार्य करना पड़े जिससे दूसरों को कष्ट हो तो उसे इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए धिक्कार है मुझे कि मैं सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने के बाद पुनः इसके विपरीत कार्य कर रहा हूँ इस तरह स्वयं को कोसना अहिंसा की भावनाओं को मन में बैठाने में अत्यंत उपयोगी है मैं अभी तक अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं हो सका यह सोचकर क्षोभ करना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में हिंसा का अनुमोदन नहीं करना चाहिए वर्तमान समय में जब हिंसा की सर्वत्र वृद्धि हो रही है तथा उसे अनिवार्य एवं आवश्यक माना जाने लगा है अहिंसा एवं सहअस्तित्व के सिद्धांतों पर से लोगों की आस्था हटती जा रही है ऐसी स्थिति में पुनः अहिंसा के प्रति आदर स्थापित करने के लिए उपर्युक्त भावना करना अत्यंत आवश्यक है स्वामी विवेकानंद ने कहा है देर इज नो जस्टिसबल किलिंग एंड देयर इज नो राइचुअस एंगर अर्थात न्याय संगत हिंसा और धार्मिक क्रोध जैसी कोई चीज नहीं है व्यवहारिक स्तर पर अहिंसा की साधना जैसा कि कहा जा चुका है पूर्ण अहिंसा उच्चतम आदर्श है जिसका पालन व्यवहारिक दैनंदिन जीवन में लगभग असंभव है अतः न्यूनतम हिंसा युक्त जीवन यापन करना ही अहिंसा की साधना का व्यवहारिक रूप है इस दृष्टि से हिंसा के चार प्रकार किए जा सकते हैं संकल्पी दूसरा विरोधी तीसरा उद्योगी और चौथा आरंभी पहला संकल्पी संकल्प पूर्वक मानसिक उत्तेजना सहित तथा जानबूझकर दूसरे का अकल्याण करने के उद्देश्य से की गई हिंसा संकल्पी कही जाती है दूसरा विरोधी स्वयं स्वयं तथा से संबंधित लोगों की निरीह निरपराध की रक्षा के लिए जिस हिंसा को स्वीकार किया जाता है वह विरोधी हिंसा कहलाती है धर्म युद्ध इसी के अंतर्गत आते हैं तीसरा उद्योगी खेती व्यवसाय आदि में अनिवार्य रूप से युक्त हिंसा को उद्योगी हिंसा कहा गया है आरंभी आरंभी चौथा, जीवन निर्वाह के साथ जुड़ी हुई हिंसा, यथा मकान साफ करने, भोजन पकाने, कपड़े धोने आदि में होने वाली हिंसा संकल्पी हिंसा का त्याग तो सर्वदा किया ही जाना चाहिए बाकी तीन प्रकार की हिंसाएं पूरी तरह से त्यागी नहीं जा सकती उन्हें भी यथास्भव कम करने का प्रयत्न करना चाहिए यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि निरपराध और असंबद्ध व्यक्ति या प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे अन्य जम नियमों का अनुष्ठान जैसा कि पहले कहा जा चुका है विभिन्न यम नियमों में अहिंसा सर्वप्रथम एवं प्रमुख है तथा ये सारे यम नियम अहिंसा की सिद्धि के लिए ही है यह भी बताया जा चुका है कि असत्य परिग्रह चोरी तथा अब्रह्मचर्य प्राकारांतर से हिंसा के ही रूप हैं अतः इनका त्याग एवं सत्य अस्थ्य अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना अहिंसा के ही रूप हैं वस्तुतः समस्त आध्यात्मिक साधनाएं अहिंसा के लक्ष्य की ओर ले जाने वाली ही है एक सरल शांत पवित्र अनाडम्बर युक्त जीवन व्यतीत करना अहिंसक होने के लिए परमावश्यक है विशेषकर आधुनिक काल में जब हमारे जीवन निर्वाह के लिए तथा सुख सुविधा आदि के लिए अन्य प्राणियों को कष्ट देना अवश्य भावी हो गया है अहिंसा का विधेयात्मक पक्ष अहिंसा का अर्थ केवल किसी की हत्या न करना या कष्ट न पहुँचाना मात्र नहीं है उसका एक भाव रूप विधेयात्मक पक्ष भी है सभी पर दया भाव रखना तथा पर पीड़ा निवृत्ति भी अहिंसा के ही रूप हैं अतः सेवा दान आदि द्वारा दूसरों के दुख दूर करने का प्रयत्न करना भी अहिंसा का ही प्रकार है अहिंसा एक व्रत के रूप में जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है जैन गृहस्थ एवं सन्यासी अनेक व्रतों का पालन करते हैं जिनमें अहिंसा व्रत सबसे महत्वपूर्ण है सन्यासी कृत कारित और अनुमोदित मन वचन एवं शरीर से की गई सभी हिंसाओं का पूरी तरह त्याग करता है अर्थात शरीर मन या वाणी से न किसी की हिंसा करना या कष्ट पहुँचाना न ऐसा करवाना और न किसी के द्वारा किए गए का अनुमोदन करना जब इस प्रकार का आचार जाति देश काल और समय के द्वारा अनवच्छिन्न होता है तब महाव्रत कहलाता है जाति देश समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम इसे समझना आवश्यक है जाति अवच्छिन्न अहिंसा का उदाहरण है मछुआरों की मत्स्यगत हिंसा और अन्य जातिगत अहिंसा अर्थात उनकी हिंसा यदि केवल आजीविकार्थ मत्स्यों तक सीमित रहे और अन्यत्र वे अहिंसक रहे तो यह जाति अवच्छिन्न अहिंसा होगी इसी प्रकार देशावच्छिन्न अहिंसा है तीर्थ में हनन नहीं करूंगा इत्यादि कालावच्छिन्न अहिंसा है चतुर्दशी या किसी पुण्य दिन में हनन नहीं करूँगा इत्यादि यह अहिंसा समयावच्छिन्न भी हो सकती है जैसे देव ब्राह्मण के लिए हिंसा करूंगा अन्य किसी प्रयोजन से नहीं समय का अर्थ कर्तव्य के लिए नियम भी हो सकता है जैसे अर्जुन ने क्षत्रिय कर्तव्य की दृष्टि से युद्ध किया था इस तरह जाति देश कालादि द्वारा अवचिन्न न होकर जो अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वावस्था में पालन की जाती है वही श्रेष्ठ है तथा महाव्रत कहलाती है योगी जन इसी का पालन करते हैं जहाँ तक गृहस्थों का प्रश्न है उनके लिए महाव्रत संभव न होने के कारण वे आंशिक रूप में क्रमपूर्वक अधिकाधिक कठोर व्रत स्वीकार कर अहिंसा का पालन करते हैं जानबूझकर किसी भी प्राणी के शरीर से हिंसा नहीं करूँगा भले ही हिंसा करवानी पड़े या अनुमोदन करना पड़े अथवा वाणी से कटु वचन बोलना पड़े इस प्रकार का व्रत अड़ू कहलाता है वस्तुतः इस प्रकार के अपवाद युक्त व्रत तो दुर्बल मानवों के लिए राहत प्रदान करने जैसे हैं एवं क्रमशः हिंसा वृत्ति को त्याग कर पूरी तरह अहिंसक बनाने की दिशा में प्रथम कदम मात्र है जाति देश कालादि के भी अपवाद उपरयुक्त रीति से स्वीकार किए गए हैं अहिंसा साधना की समस्याएं जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है अन्य नियमों की तरह अहिंसा के भी दो रूप हैं एक साध्य और एक साधन साध्य के रूप में अहिंसा का अर्थ है सर्व प्राणियों में आत्मा का दर्शन करना सत्य का अर्थ है आत्मा ही एकमात्र सत्य है जगत मिथ्या है इस सत्य में प्रतिष्ठित होना ब्रह्मचर्य का अर्थ है सदा ब्रह्म स्वरूप में विचरण करना इत्यादि लेकिन साधन के रूप में इन तीनों के कई स्तर हैं एवं अन्य साधनों की तरह इनकी भी समस्याएँ हैं पहली समस्या तो यह है कि सभी साधनों का लक्ष्य एक होते हुए भी सभी के लिए एक साधन संभव नहीं है कोई सत्य को साधना के रूप में स्वीकार कर सकता है कोई अहिंसा पर बल दे सकता है अथवा कोई ब्रह्मचर्य को लेकर आगे बढ़ सकता है सभी साधन परस्पर पर संबंधित अवश्य हैं लेकिन भिन्न भिन्न साधक भिन्न भिन्न भिन साधनों पर बल देते हैं यही नहीं पात्र देश और काल के अनुसार भी परिवर्तन होता है उदाहरण के लिए जिस गरीब व्यक्ति को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रोजी रोटी के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है जिसे अपने तथा अपने परिवार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहना पड़ रहा है उसके लिए अहिंसा परम धर्म एवं चरम लक्ष्य होते हुए भी तात्कालिक साधन नहीं हो सकता जिस देश को सदा बाहरी शत्रुओं के आक्रमण का भय बना रहता हो उसके लिए भी अहिंसा का संपूर्ण पालन संभव नहीं है दुर्बल बलहीन व्यक्ति को अहिंसा का आदर्श और अधिक दुर्बल बना सकता है क्षमा वीरस्य भूषणम् अहिंसा उच्चतम या परमादर्श है लेकिन समाज में कभी भी उच्चतम आदर्श का आचरण करने वाले विरले व्यक्ति ही होते हैं व्यवहारिक स्तर पर दैनन्दिन जीवन के स्तर पर निम्नतर आदर्श को स्वीकार करना होता है अन्यथा सारे समाज का पतन होता है